श्री गर्गसहिता श्री गणेशा नम श्री विज्ञान खंड पहला अध्याय द्वारका में वेद जी का आगमन और उग्रसेन द्वारा उनका स्वागत पूजन राजा बहुलासु ने कहा मुने भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस भक्ति मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ है तथा तो जिसके प्रभाव से मैं भी भक्त बन जाऊँ वर्णन कीजिए नारद जी बोले राजन वेदव्यास जी के मुख से सुने हुए भक्ति मार्ग का मैं वर्णन करता हूँ यह वह मार्ग है जिस पर चलने से भक्त वगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं जनक जी अपने भुजदंडो के बल से उद्धत इंद्र पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में सुधर्मा नाम की दिव्य सभा की प्रतिष्ठा की थी राजन विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए वैदुर्य मणि के खम्भों की करोड़ों पंक्तियां उसके मंडप की शोभा बढ़ाती थी वहां की भूमि पद्मराग मणि से जड़ी गई थी उस पर मूँगे की दीवालों से कई विभाग बने थे जिन पर रंग बिरंगे चंदोवे शोभा दे रहे थे और मोतियों की झारने लटकाई हुई थी उसकी दीवालें सिंहासन के आकार की थी उन पर काले मेघ में कौंधने वाली बिजली का सा प्रकाश पहलाने वाले जाम्बुनद सुवर्ण के करोड़ों चमचमाते हुए कलश सुशोभित थे वहां प्रातः कालीन सूर्य की भांति चमकने वाले रत्नमय केजूर करझनी कंकड़ और नुपरों से सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को छटकाने वाली गंधर्वों के स्त्रियां हर्ष में भरकर गान किया करती थी और सुमधुर वाद्यों के साथ विद्याधरिया परस्पर लांग डाट रखती हुई नृत्य करती थी उसके चारों कानों कोनों में मनोहर देववृक्षों सहित नंदन सर्वतोभद्र द्रव्य एवं चैत्ररथ नामक वंश शोभित थे महाराज उस सभा प्रदेश के अंतर्गत स्वच्छ जल वाले लाखों सरोवर तथा भ्रमणों से भरपूर बहुत से हजार दल वाले कमल दिखाई पड़ते थे इस प्रकार की वसुधर्मा सभा ध्वजा एवं पताकों से अलंकृत तथा दस योजन के विस्तार वाली थी पाँच योजन की उसकी ऊंचाई थी उसमें गया हुआ पुरुष अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है जिसे वहां का सिंहासन उपलब्ध हो जाता वह तो मैं इंद्र हूँ यो कल्पना करने लगता है त्रिलोकी में जितने भी चातुर्य गुण हैं वे सभी उस पुरुष के शरीर में आकर रहने लगते हैं वहां जितनी देर मनुष्य ठहरता है उतनी देर तक शोक मोह जरा मृत्यु तथा भूख प्यास ये छह प्रकार की उर्मियां विकार उसके पास नहीं पटकती महाराज जितने मनुष्य वहां प्रवेश करते हैं उतने ही बड़ी वहाँ सभा अपने प्रभाव से दिखाई देने लगती है जनक जी यादवों की संख्या छप्पन करोड़ थी अनुचरों सहित वे सभी उक्त सभा भवन के आंगन के एक चौथाई भाग में ही समाये हुए दिख पड़ते थे महाराज जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान रहते थे उस सभा का वर्णन कौन कर सकता है उस सभा में एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे करोड़ों जादव उन्हें घेरे हुए थे सूत मागध और बंदियों द्वारा महाराज का यशोगान हो रहा था साक्षात पराशर कुमार मुनिवर वेद व्यास जी आकाशमार्ग से वहां पधारे उनके शरीर की कांति मेघ के समान शामिल थी और वे बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए थे उन्हें देखकर यदराज तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया फिर उन्हें आसन पर बिठाकर तथा पूजा के उपचार समर्पित कर वे मुनि के सामने खड़े हो गए राजा उग्रसेन बोले ब्रह्मण्ड आज आपके यहाँ पधारने पर मेरा जन्म महल तथा धर्माचरण सब कुछ सफल हो गया भगवान आप जैसे सदा आनंद स्वरूप महानुभावों की कुशल तो स्वयं श्री कृष्णचंद्र को अभीष्ट है फिर भी अपनी कुशल कहिए जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं प्रभो आपके समान साधु पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकार की सिद्धियाँ रहती ही हैं मुनिवर द्यास जी जहाँ संत पुरुष एक क्षण भी निवास करते हैं वहाँ स्वयं श्रीहरि रहते हैं ब्रह्मण फिर लौकिक गुणों की तो बात ही क्या है मुनिवर मैंने जन्म में कौन सा पुण्य अथवा यज्ञ किया था जिसके फलस्वरूप मुझे द्वारिका का राज्य प्राप्त हो गया यही नहीं आपके समान बड़े बड़े ब्राह्मण देवता मेरे महलों में प्रतिदिन पधारते रहते हैं इससे मैं अनुमान करता हूं कि मैंने निसंदेह सबसे बड़ा पुण्य किया है ब्यास जी ने कहा महाराज तुम धन्य हो तथा तुम्हारी निर्मल बुद्धि को भी धन्यवाद है राजन पूर्वजन्म में तुमने सबसे बड़ा पुण्य किया था राजन तुम्हारा नाम मरुत था मन में किसी भी प्रकार की कामना न रखकर तुमने विश्वजीत नामक यज्ञ किया था उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए तुम्हारे निष्काम भाव से तुम्हें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री चंद्र साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ही हैं अनंत ब्रह्मांड उनके अधीन है और वे परात पर प्रभु गोलोक के स्वामी हैं वे परम स्वतंत्र होने पर भी भक्ति के वसीभूत हो तुम्हारे महलों में विराजते हैं युद्धराज यही बड़ी विचित्र बात है कि भजन करने वालों को भगवान मुक्ति दे देते हैं किंतु भक्ति का साधन कभी नहीं देते राजन इसीलिए भक्ति योग को बहुत दुर्लभ समझो इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में द्वारिका में श्री वेद का आगमन नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ